राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिय शैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान द्वरा प्रस्तु थे ज्ञान विज्ञान और मनोरंजन से भरपूर ध्वने कारेक्रमों की शंकला पुस्तक परिशे दोस्तों किसी लेखक ने कहा है पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं इसलिए पुस्तकों को पढ़ने का अर्थ है सच्चे मित्र बनाना सच्चा मित्र वही जो सही मार्ग दिखलाए सही ज्ञान दे पुस्तकों के द्वारा सही ज्ञान और सही मार्ग दिखलाने के लिए हमने शुरू की है यह श्रृंखला पुस्तक परिचय पुस्तक परिचय इस शंखला के अंतरगत अर कारेक्रम में हम आपका परिच्छे कराएंगे एक बहुत ही रोचक त्यानि और ज्ञान वर्धत पुस्तक से। इस कारेक्रम में जिस कुस्तक का परिच्छे हम आप से करवा रहे हैं उस कुस्तक का नाम है Bennett मॴ शाज दार्विन की आत्मकत्थ नमस्कार दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि सन 2009 में चार्ल्स डार्विन की 200वीं जयंती मनाई गई और सन 2009 में ही उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई गई हम्म और कौन थे चार्ल्स डार्विन मेरा मतलब है इन्होंने किया क्या था किया तो बहुत कुछ था आ, मगर संक्षेप में बता दो कि ये वो चार्ल्स डार्विन हैं जिन्होंने पहली बार मानव के विकास के इतिहास को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया आ, मतलब यानी इवोल्यूशन की थ्योरी को इन्होंने ही पहली बार दुनिया के सामने रखा था आ, इसका क्या मतलब हुआ मतलब ये कि उन्होंने ये बताया कि कुछ प्रजातियां प्रकृति में समाप्त हो जाती हैं और कुछ बची रह जाती हैं इसका कारण यह है कि जो सबसे अधिक फिट होता है और प्रकृति के अनुकूल ढल जाता है वही बचता है इसे उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस अच्छा चार्ल्स डार्विन वही ना जिन्होंने एचएमएस बीगल नामक पानी के जहाज पर 5 वर्ष लंबी यात्रा की थी बिल्कुल उन्होंने वॉयस ऑफ बीगल लामक अपनी किताब में अपनी इस महान यात्रा का वर्णन भी किया है अच्छा और अगर उनके बारे में कुछ और जानना हो तो वही मैं बताने जा रहा हूं एक पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा जो एनसीईआरटी ने प्रकाशित की है आ, क्या है इसमें चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा पुस्तक में दो अन्य पुस्तकों का भी समावेश है पहली पुस्तक चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी और बाद में कुछ अंश उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने अपने पिता के बारे में लिखे हैं और अंत में चार्ल्स डार्विन के कुछ पत्र यानी विशेष पत्र हैं जो उन्होंने महत्वपूर्ण लोगों को लिखे थे हम्म फिर तो इस पुस्तक से उनके जीवन के अनजान पहलुओं को जानने का मौका मिलता होगा हां हां देखो यह पुस्तक है यहां आ, पर चास डार्विन कहते हैं मैंने अपने बारे में जो कुछ लिखा है वो इस तरह लिखा है जैसे मैं नहीं बलकि परलोक में मेरी आत्मा मेरे जीवन और मेरे कृत्यों को पलट कर देख रही हो और फिर लिख रही हो हूं लगता है चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा पढ़ने में बहुत मजेदार होगी इसमें क्या शक है बिल्कुल आ, वैसे कब लिखी उन्होंने ये ये उन्होंने लिखी यहां लिखा है हां ये उन्होंने लिखी 3 अगस्त 1876 से उन्होंने प्रतिदिन 1 घंटा लेखन किया अब भूमिका में उनके पुत्र कहते हैं ये संस्मरण उन्होंने अपने घर परिवार और अपने बच्चों के लिए लिखे थे उनके मन में कतई यह विचार नहीं था कि कभी इन्हें प्रकाशित भी किया जाएगा अच्छा इसका मतलब यह हुआ कि अपनी समुद्री जहाज की यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन ने जो अपने संस्मरण लिखे वही बाद में प्रकाशित किए गए इस पुस्तक के रूप में बिल्कुल ठीक समझा तुमने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है सूरज प्रकाश और केपी तिवारी ने आ, उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन के बारे में भी कुछ लिखा है क्या हां बिल्कुल चार्ल्स डार्विन ने 8 वर्ष की आयु के संस्मरण से अपनी बात शुरू की है जैसे नई-नई चीजें सीखने में कविता में विज्ञान में उन्हें बहुत मजा आता था अच्छा हम प्रकृति से उन्हें बहुत प्यार था कीट यानी इंसेक्ट्स बटोरने में उन्हें बहुत ही मजा आता था देखो ना ये यहां पेज पेज 7 पर वे क्या लिखते हैं वे लिखते हैं मरे हुए कीट बटोरना मैंने इसलिए तय किया क्योंकि मेरी बहन ने बताया था कि महज संग्रह के लिए कीटों को मारना ठीक नहीं है बहुत अच्छे बच्चे थे वो हां यही नहीं बड़े होकर भी वे कीटों के संग्रह के लिए नए-नए तरीके खोजते थे हम्म उन्होंने एक मजदूर रखा जो कूड़ा कचरा बटोरकर लाता था और जानती हो उसी कूड़े कचरे से उन्हें दुर्लभ प्रजाति के कीट पतंग मिल जाते थे अच्छा आ, कहां लिखा है ये ये देखो ये ये यहां पेज नंबर 21 में यहां ये लिखा है उन्होंने अरे हां यहां तो चित्र भी बना है ये ये क्या कर रहे हैं या कुछ मुंह में डाल रहे हैं हां मैं बताता हूं इसके बारे में वायु कि एक बार उन्हें दो दुर्लभ कीट दिखाई दिए तभी तीसरा भी दिख गया तीनों को पकड़ने के लिए उन्होंने एक कीट को मुंह में रख लिया दो को हाथों में पकड़ लिया वो आगे कहते हैं दुर्भाग्यवश उस कीट में से कोई तीखा तरल पदार्थ निकला जिससे मेरी जीभ जल गई और मैं थूथू कर उठा कीट मुंह से बाहर गिरा और साथ ही तीसरा कीट भी हाथ ना आया यह चित्र उसी घटना का है हां हां कीट पतंगों में इतनी रुचि थी तभी वे विज्ञान का इतना अधिक अध्ययन कर सके यह बात बिल्कुल ठीक है पर एक रोचक बात बताऊं यह देखो यहां लिखा है कि प्राणी विज्ञान के उन्होंने इतने नीरस भाषण सुने कि उन्हें लगा अह ये लगा की हां ये लिखा है मैं ता जिंदगी भू विज्ञान पर कोई किताब पढ़ने का प्रयास ना करूं या फिर विज्ञान का अध्ययन ही ना करूं <laughs> ये मालूम है उन्होंने क्यों सो, सोचा <laughs> क्योंकि प्राणी विज्ञान के जो भाषण थे वो बहुत ही नीरस थे उनके लिए <laughs> पर विज्ञान में उनकी रुचि देखकर सबको लगता तो होगा कि वो कोई बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक बनेंगे अरे नहीं चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा के पेज नंबर ये ये 10 में वो बताते हैं कि उन्हें उनके पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे मगर मगर क्या मगर ये कि एडिन बरा में दो बार ऑपरेशन थिएटर गए और बहुत ही दर्दनाक ढंग से किए जा रहे दो ऑपरेशन भी देखे वो कहते हैं कि ऑपरेशन पूरा होने से पहले ही मैं बाहर निकल आया इसके बाद मैं कभी भी ऑपरेशन कक्ष में गया ही नहीं अ मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि उन दिनों क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान किया ही नहीं जाता था और यही कारण था कि ऑपरेशन बहुत ही दर्दनाक होता था और उस दर्दनाक ऑपरेशन को देखकर उन्होंने यह विचार त्याग दिया कि वो डॉक्टर बनेंगे ओहो इसलिए वे डॉक्टर नहीं बने हम्म लेकिन फिर भी उनकी विज्ञान में रुचि कम नहीं हुई हां यह बात तो है हां एक और रोचक बात बताऊं वो कभी पादरी भी बनना चाहते थे अच्छा हां वो लिखते हैं कि एक वक्ता ने तो यहां तक कह दिया था कि उनके जैसा उन्नत ललाट तो 10 पादरियों को मिलाकर भी ना होगा हम्म लेकिन आगे डार्विन कहते हैं ये यहां उन्होंने लिखा है पेज 16 पर कि मौज पर रूड़ीवादियों ने हमले किए इतने हमले किए तो यह बड़ा ही असंगत लगता है कि कभी मैं यह भी सोचता था कि मैं पादरी बन जाऊं हम्म लगता है चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा बहुत ही रोचक किताब है इसमें क्या शक है विभिन्न कलाओं में भी उनकी रुचि थी हम्म हम अब देखो आ, संगीत से भी उन्हें बहुत लगाव था हालांकि किसी धुन को समझना गुनगुनाना या बजाना उनके लिए कठिन था मगर फिर भी वे संगीत का बहुत आनंद लेते थे कई बार गायन मंडली यानी जो क्वोर होता है ना संगीत का उन बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें अपने पैसे देके यानी अपनी तरफ से पैसे देके उनसे गाना बजाना भी सुनते थे अच्छा और पढ़ने में कैसे थे वो वे पढ़ने में तो बहुत मेहनत करते थे पढ़ाई में कई बार उन्हें मुश्किलें भी आई अच्छा आ, यहां देखो ये न... देखो ये कहा? पेज नंबर 17 में न... वो कहते हैं आ, मैं खुद को ही कोसता कि मैंने क्यों मेहनत नहीं की फिर मैंने जम कर मेहनत की और बेड़ा पार हो गया लगता है बहुत ही रोचक किताब है ये चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा बिल्कुल बिल्कुल इस पुस्तक को विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाया गया है और इसमें ऐसी जानकारी दी गई है कि बच्चे उस 200 साल में चले जाएं उसमें खो जाएं और ये जान लें कि चार्ल्स डार्विन का जीवन क्या था चार्ल्स डार्विन ने क्या खोजे कि उन्हें क्या मुश्किलें आईं उनकी पढ़ाई कैसी थी उनका जीवन कैसा था और चार्ल्स डार्विन के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकें अच्छा मैं तो इसे जरूर पढूंगी कहां से मिल सकती है ये किताब और कितने की है यह किताब केवल ₹50 की है जो एनसीईआरटी ने प्रकाशित की है इसके 133 पृष्ठ हैं और यह प्रथम संस्करण है इसे पाने के लिए ₹50 का ड्राफ्ट इस पते पर भेजकर इस पुस्तक को मंगाया जा सकता है पता है अध्यक्ष प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद श्री अरविन्द मार्ग नई दिल्ली 110 शुन्ने एक छे इसके अलावा दिल्ली के प्रगती मैदान में आयुजित वर्ड बुक फेर यानि विश्व पुस्तक मेला से भी इस पुस्तक को खरिदा जा सकता है यहां बैंगलूरू एहमदाबाद कोलकाता और गुवाहाटी के एंसी ए आठी के कार्यालें से भी इसे खरीदा जा सकता है दोस्तों आप भी यदि चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं या कुछ अन्य जानकारी पाना चाहते हैं या पुस्तकों का कैटलॉग प्राप्त करना चाहते हैं तो इस फोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर है 011 2656 दो साथ शून्य आठ फोन नंबर हम आपको एक बार फिर बता देते हैं शून्य एक एक दो छे पांच छे दो साथ शून्य आठ साथियों पढ़ना ना भूलें पुस्तक जज डार्विन की आत्मकथा पुस्तक परिचय इस श्रृंखला के अंतर्गत आप भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर वसुधा कामत विषय मार्गदर्शन डॉ जितेंद्र सिंह निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, धन्यांकन बटिलेंगलेंग दो, तक्नीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दावदयाल चत्रुबेदी तथा आलेक निर्माण धनी संपादन एवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन।